देवी भागवत छठा स्कंद वृत्ता सुर के प्रसंग में ऋषियों का प्रश्न देवराज इंद्र की उपरयुक्त बातें सुनकर अप्सराएं नतमस्तक होकर बोल उठी तेवेश आप निर्भय हैं त्रिष्रा को लुभाने के लिए हम पर्याप्त प्रयत्न करेंगी महाद्यय जिस किसी प्रकार से भी उसके द्वारा भय न पहुँचे वैसा ही हमारा प्रयत्न होगा उस मुनि को लुभाने में नाचने गाने विहरने की सारी विधियाँ की जाएगी अपनी एवं कटाक्षों से से मोहित कर कर हम उसे वश में में लेंगे फिर तो वह लोलुप होकर हमारे चंगुल में फस जाएगा कहते हैं इस प्रकार इंद्र से कह कर वे अप्सराएं तीसरा के पास गई तीसरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी उन्होंने मनोहर नृत्य आरम्भ कर दिया उस समय उस मुनि को लुभाने के लिए उन अप्सराओं ने भांति भांति के भावों का प्रदर्शन किया किंतु उनकी विडंबना पर त्रिशरा मुनि की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी वह तपस्या का भंडार बन गया था उसने इंद्रों पर विजय पाली थी वह गूँगे और बहरे के समान अविचल भाव से बैठा रहा अत्यंत मोह में डालने वाले अनेक प्रपंच करने नाचने और गाने में तत्पर वे अपसराए कुछ दिनों तक त्रिश्णामुनि के आश्रम पर रहीं परंतु जब वह ध्यान से विचलित न हो सका, हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहने लगी महाराज देवेश्वर प्रभो हमने बहुत प्रयत्न किया किंतु वह दुर्धर्ष तपस्वी अपने धैर्य से जिला भी विचलित न हो सका पाक शासन आप अब आपको सर्वथा किसी दूसरे उपाय का अनुसरण करना चाहिए जब तपस्वी जितेन्द्रीय है उसके सामने हमारा बल कुछ भी काम नहीं कर सकता वह मुनि कोई महान पुरुष है वह तप के प्रभाव से अग्नि के समान तेजस्वी हो गया है सौभाग्यवश उसके द्वारा स्थापित होने से हम बच गए हैं तदनंतर खोटी बुद्धि वाले इंद्र ने अपसराओं को विदा कर दिया और वे स्वयं चिंता में पड़ रहे तीसरा किस उपाय से मारा जाएगा यही उनकी चिंता का एक विषय था उसके मन में बहुत पहले से यह घृणित बात खटक रही थी राजन लोकलज्जा तथा पाप से होने वाले महान भय की कुछ भी परवाह न करके उसे मारने के लिए इंद्र बुरे विचार में लगे रहे राज जी कहते हैं उस समय देवराज इंद्र लोभाविष्ट होने के कारण घृणित विचार वाले हो गए थे एरावत पर सवार होकर वे त्रिश्रा मुनि के पास स्वयं गए वहां जाने पर उन्हें अमित पराक्रमी मुनि दिखाई पड़ा वह स्थिर आसन लगाकर बैठा था वाणी उसके अधीन थी वह ध्यानमग्न होकर तप कर रहा था तेज के कारण सूर्य और अग्नि के साथ उसकी तुलना हो रही थी उसे देखकर इंद्र के मन में अत्यंत खेद उत्पन्न हो गया सोचा अहो इस मुनि को मारने में कैसे सफल हो सकूंगा निश्चय ही यह परम धर्मात्मा है तपोबल से इसकी कांति चमक रही है पर मेरे आसन पर अधिकार जमाने की इच्छा वाले इस शत्रु की अब उपेक्षा भी तो कैसे की जा सकती है यो विचार करने के पश्चात देवगणों के अध्यक्ष इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्रास्त्र जो सूर्य एवं चंद्रमा के समान प्रकाश फैला रहा था त्रिशरा पर चढ़ा दिया उस समय मुनि की समाधि लगी थी अब भद्र की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा उसके प्राण प्रयाण कर गए। वह घटना देखने में बड़ी ही आश्चर्यजनक थी जान पड़ता था मानो से कटा हुआ पर्वत का शिखर गिर पड़ा हो उसे मारकर देवराज को अपार हर्ष हुआ वहा उपस्थित मुनिगण हाहाकार करने लगे उनके मुख से निरंतर करुणाध्वनि निकलने लगी हाय सतकृतु इंद्र बड़ा पापी है इसने इस तपस्वी को मारकर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला इस समय हम इंद्र महान दुष्ट और पापी बन गया है यह इंद्र महान दुष्ट और पापी बन गया है तभी तो इसने इस निरपराधी मुनि की निर्मम हत्या कर डाली हत्या से प्रकट हुए पाप फल इस पापी को अवश्य भोगना पड़ेगा